माँ की बातें सरयू बालादेवी 23 अगस्त 1918 आज संध्या के समय जाकर ठाकुर को प्रणाम करने के बाद माँ को प्रणाम करते ही एक स्त्री भक्त के प्रसंग में उन्हें कहते सुना बहू के ऊपर उसका बड़ा कठोर शासन है इतनी अधिक कठोरता क्या उचित है स्वयं पीछे रहकर थोड़ी स्वाधीनता देनी चाहिए आहा छोटी सी बिटिया है उसकी क्या थोड़ी खाने पहनने की इच्छा नहीं होगी और जैसा कि वह कहती है मान लो आत्महत्या ही कर ले या कहीं निकल जाए तो फिर क्या होगा फिर वे मेरी ओर देखकर कहने लगी पाँव में थोड़ा सा रंग लगा लिया तो क्या हो गया अहा, ये बेचारी बच्चियां अपने पतियों को ही नहीं देख पाती इसके पति ने तो संन्यास ले लिया है मैंने तो आँखों से देखा है सेवा शुश्रूषा की है पकाकर खिला सकी हूँ बुलाने पर निकट भी जा सकी हूँ जब नहीं बुलाया तो दो महीने नौबत खाने से नीचे तक नहीं उतरी दूर से देखकर प्रणाम कर लिया करती थी वे कहते अरे उसका नाम सारजा है वह सरस्वती है ठाकुर ने गोलाब माँ से भी कहा था वह सारजा है सरस्वती है ज्ञान देने आई है रूप रहने से कहीं अशुद्ध मन से देखकर लोगों का अकल्याण ना हो इसीलिए इस बार रूप ढककर आई है इसीलिए उसे सजना पसंद है हृदय से उन्होंने कहा था देख तो तेरे संदूक में कितने रुपये हैं उसके लिए दो अच्छे कंगन गढ़वा दे उस समय वे बीमार थे तो भी उन्होंने तीन सौ रुपये लगा कर मेरे लिए कंगन बनवाए वे स्वयं रुपये पैसे का स्पर्श तक नहीं कर पाते थे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 जरूर जाओगी इसे सुनकर कई लोगों ने जाने की सलाह दी तब कहीं कहीं मैं यहाँ आई आहा वे लोग मेरे कारण गुरु भक्ति के कारण जयराम वाटी के बिल्लियों तक की देखभाल करते हैं मेरी माँ दुख करते हुए कहा करती थी ऐसे पागल जमाई के साथ मैंने अपनी शारजा को ब्याहा कि आहा उसने घर गृहस्थी ही नहीं बसाई बाल बच्चे भी नहीं हुए माँ का संबोधन भी नहीं हुआ सुना यही सुनकर एक दिन ठाकुर ने कहा सास माँ इसके लिए आप खेद मत करें आपकी पुत्री के इतने बाल बच्चे होंगे कि वह माँ के संबोधन से परेशान हो उठेगी सो वे जो कह गए हैं ठीक वैसा ही हुआ है बेटी थोड़ी देर बाद रात हो जाने से मैंने प्रणाम करके विदा ली आज अपराह्ह्न में मूसलाधार वर्षा हो रही थी माँ के पास जाने का समय हो गया परंतु कैसे जाऊं? संध्या का अंधकार घनीभूत होता जा रहा था शोकहरण की सलाह पर मैं उन्हीं की बरसाती लपेट कर चल पड़ी वर्षा के झोंके नाक मुंह पर लगकर तंग करने लगे तो भी कितने आनंद कितने आकर्षण के साथ मैं चली जा रही थी इसे कहकर नहीं बताया जा सकता मैं खिड़की वाले दरवाजे से होकर गई थी सामने के द्वार से जाने पर स्वामी जी लोग देखकर क्या सोचेंगे इस बात से मुझे लज्जा आ रही थी माँ के पास जाते ही मेरा वेश देखकर उन्हें हंसी फूट पड़ी परंतु प्रणाम करते समय जब मेरे गीले वस्त्र उनके पांवों से लगे क्योंकि सिर का कपड़ा भींग गया था तो वे चिंतित होकर बोली अरे तुम तो भींग गई हो जल्दी से कपड़े बदल डालो राधू के कपड़े पहन लो मैं बोली शरीर पर हाथ लगाकर देख लीजिए माँ और कहीं भी नहीं भीगी है कपड़े बदलने की आवश्यकता नहीं माँ ने देखकर कहा हाँ सो तो है माँ ने एक फला का कपड़ा मंगाया था मैं उसे भी ले गई थी पट्टी बांधने में सुविधा के लिए मैंने उसके दोनों ओर नए कपड़े का फीता जैसा लगा दिया था माँ उसे देख अत्यंत प्रसन्न हुई बात बात में जयराम भट्टी का प्रसंग उठा